I will be strong and stand. ख्या चिप्रम ये चिंत्रमना श्रेयता श्रेयतां पारोस्ते इतर वितरण पूर्णता आत्मीपास एक सत्संग दिल्ली में सत्संग करते थे जगना के नारद को तो खुद से आकर कर जाया करता सब से जैसे कोई बीस तरफ छत्तीस तरफ तक जब नृत्य से एक ही प्रश्न है। महाराज तो आत्मा सत है ये तो अनुभव है इसके अनुभव होता है मैं हूँ ये अनुभव होता है और मैं जानता हूँ ये अनुभव होता है परंतु आत्मा आनंद स्वरूप में ये अनुभव नहीं होता है बीस तेईस वर्ष तक लगातार उनका ये प्रश्न बना रखा इसका समाधान नहीं होता तो आनंद कहाँ है हम लोगों ने अपनी अपनी मान्यता अपने अपने संस्कार अपनी अपनी वार्थना के अनुसार कहीं न कहीं आनंद को थोक दिया है और वो चीज जब नहीं मिलती तब हमको ऐसा लगता है कि आनंद नहीं मिला हमको एक सचंद मिले बड़े संदूष पंजाबी सब तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको प्याज तो के बिना भोजन कैसे अच्छा लगता है भोजन में तो कुछ है ही नहीं प्याज के बिना कुछ आप जरूर है एक दिन महाराज खादी ने आलू और प्याज की तरकारी सामान लाख के सामने रखी थे जो उसकी गंध देवीनाथ में बैठी थे तो देखो एक संस्कार की है उनको तो बिना उसके पूजन अच्छा ही नहीं लगता था ये उनका संस्कार था ये उनका स्वास्थ्य था हमारा अभ्यास हमारा संस्कार ऐसा था कि हमने बचपन में त्याग पूजा तो करू क्या छुट्टी देनी होती मानसत है त्याग लेके काम के नीचे <laughs> और शरीर गर्म हो जाता हो शरीर गर्म हो जाता कर देखो बुखार आ जाता मैंने खुझा तो जरूर था परंतु खाया नहीं था कभी। ब्राह्मणों के घर में कुछ उसके प्रति ग्लानी उत्पन्न कर दी गई थी वो मन में खानी हो जाती हमको तो तय आने लेकिन मैंने कहा था तो हमको तय कर देते बमन हो जाए उल्टी हो जाएगी एक ये आ, तो किसी का कुछ ब्याज में बैठ गया है बैठा दिया गया है रोक दिया गया है और किसी को उससे खिलानी उससे करा कराने के लिए आप जानते हैं बंगालियों के भोजन में किस चीज की प्रधानता होती है अच्छा हमारे यहाँ तो मिठाइयां बनती हैं ये बर्फी ये पेड़ा अगर विदेशी आदमी को खिलाने लगे तो वो तो बिल्कुल मना कर देगा कि हम उसको तो नहीं खाते ये हमारे घर में बैठाया गया भिषागी भिषागी में है मिठाई में मिठाई खाने में मजा है ये बात हमारे घर में बैठाई गई है हमको किसी ने सुनाया था हमारे एक सज्जन है वो भोजन के समय और जब उनके घर में जाते हैं या आते हैं तो खुद खुले सुनाते हैं लेकिन तो सुना रहे थे दो अंग्रेज भारत वर्ष में आके भोजन करने बैठे जो मेजबान थे खिलाने वाले तो उनको हरीद बहुत तैयारी की तो उन्होंने बहुत तो छोटा छोटा छोटा टुकड़ा तो उसको तो पतक के दो तो प्याले में रख दिया और भोजन से दोनों को दिया। तो दिया एक ने चम्मच तो तो तो तो तो से उठा के क्या कौन अच्छा था थोड़ा खाना चाहिए उसको मिर्च खाने का अभ्यास नहीं और चम्मच से उठा के मिर्च डाल दिया मुँह और ही आंसू से आंसू गिरने लगे व्यापुर हो गया तो गुरु ने सूखा याद हुआ तो बोले भाई हमारे बाप याद आ गई तो, तो जब मरे थे उसकी याद आ गई इसकी हाथ में आप तो दूसरे में भी एक समझाग्य नहीं होता तो वो भी रोडे उसकी याद में भी आपको। तुम्हारा सुन क्यों रोक दे बोले हम ये रोते हैं कि जिस दिन तुम्हारा बाप भरा था उस दिन खुद भी क्यों ऐसे <laughs> तो कुछ सुनाया था तो ये ये बड़े हाथ में लोग जब खाते हैं ना तो हसी मजाक की बात ज्यादा करते तो इसमें हर शास्त्र की परंपरा तो ये है कि खाते समय ज्यादा बोलना नहीं ज्यादा हंसना नहीं और तो अन्न ब्रह्म सामने है तो दूसरी चर्चा उस समय करना चाहिए न शिखर की बात करनी चाहिए न राजनीति की चर्चा करनी चाहिए न दुनियादारी की चर्चा करनी चाहिए भोजन तो ब्रह्म रूप है किसी उपनिषद है अन्नम ब्रह्म अन्न ब्रह्म है अन्नम बहुपूर् अन्न का आदर करना चाहिए तो जब हमारे सामने अन्नभ्रम होते हैं सब दूसरे की चर्चा करने में उनका अनादर होता है। आपको ये शिष्टाचार की बात मालूम होनी चाहिए कि अपने बड़े अपने बड़े के सामने बैठे, तो आपस में बातचीत न करें उसका समय खराब करें बात करना हो रोज के जा लिए बाहर जाना चाहिए वो आपस में बात करना। ये भारतीय इसम स्वरूप अमनारायण अन्नम तो जब तत्व तो ज्ञान होता है ना तो सामगान होता है तो सामगान अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नाम अन्नाम अन्ना मैं नहीं अन्नम हूं और मैं ही अन्न खाने वाला हूं भोक्ता और दोनों के रूप में पर्रम परमात्मा है तस्मा अन्नम बहुत ऊर्जी पर अभ्यास अन्नम अभुत मनु ने कहा कि भोजन करते समय खाते भी जाए और उसकी निंदा भी करते जाए कर नहीं ये कड़वा है इसमें नमक नहीं है अरे बाद में कर लेना खाने के बाद कर लेना या खाने के पहले किसी से चखवा दो है ना ठीक करवा दो ये भारतीय शिष्टाचार का एक रूप है तो तुम्हारा सुख कहां है ये जो भोजन है ये जीवन के निर्वाह के लिए है लाभ है जावता जीवे तो सामान लाभ जिससे अपना जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन का लाभ है जावता जीवे तो सवान लाभ ये भागव शर्म अन्न न निंदा तथ व्रत जीवन में ये व्रत लेने के लिए कि हम अन्न की निंदा कभी नहीं करेंगे खन बताया है कि उसको जावत जीवन अन्न की कभी कमी नहीं होगी उसको रोज रोड़ रोटी खाने को मिलेगी जो अपने जीवन में ये व्रत दे देगा कि अन्न की कभी नहीं करेंगे स्त्रियों का नंदेगी सद्रतम जीवन में ये व्रत देना चाहिए कि हम स्त्री की नंदा कभी नहीं गए तो साक्षात्म है जगत जन्नी जगह भाई जीव सुन सकते हैं तो हमारा कुछ कहां है हमने कहां रखता है तो जब हम अपने आनंद को गाड़ी पदार्थ में रख देते हैं तो कान के बाहर नाक के बाहर त्वचा के बाहर नाक के बाहर, नाँचे बाहर के बाहर, दिल के बाहर, दिमाग के बाहर, हमारा सुख परदेशी हो जाता है हम उससे व्युक्त हो जाते हैं हम उससे अलग हो जाते हैं तो न विषयों में सुख है न इंद्रियों में सुख है न विषय इंद्रियों के संजो में सुख है तो साहित्यिक लोगों का कहना है कि मन की द्रवावस्था में सुख है किसी तरह पे हमारा जाने से हमारा मन सिधल जाना चाहिए द्रवित हो जाना चाहिए जैसे हमारे जीव पर जब रक्त आता है स्वाद आता है सब तो कुछ रहता है वैसे कि जब हमारा हृदय द्रवित होता है तब सुख होता जो निष्ठुर है कठोर है जो कठोर है जो दूसरों को दुख पहुंचाता रहता है तो दूसरों को दुख पहुँचाने के बाद अपने को तो उड़ाते चैन मिलता थोड़ा विश्राम मिलता है सब तो ये होता है कि हमने बच्चों को तो दुख सकाया हमने बच्चों तो तो तो को खुद मजा दिया ये राक्षसों को दैतियों को ऐसा होता है कि वो दूसरों को सुख पहुंचा के पता के अपने अंदर सुख अनुभव करते हैं अच्छा बताया अच्छा दशा है अच्छा सब कुछ अच्छा बदला अच्छा है लेकिन सुख होता है चित्त की प्रभाव में ऐसा काव्य शास्त्र की साहित्य शास्त्र की मान्यता है एक रत करुण निमित्त वेदा निर्णा वैसे जो रफ्तार वाहन तो केवल निमित्त होते हैं जब मन गलता है जब मन बिघलता है निमित्त से तो किसी प्रभावस्था में रोज है ऐसा भौखुशी का मत है और चित्त के भोग में रस है ऐसा अनुभव जैसे अपना जो आत्मसुख है वो उस चित्त की द्रवावस्था में भर जाता है इसलिए आत्मानंद का ही आस्वादन होता है हम सीताराम की याद करके जस्तुशी होते हैं तो सीताराम को पहले से उनकी याद आ गई तो याद आने से भी नहीं होता है मंच पर जो सीताराम नीचा कर रहे हैं उनसे भी सुख नहीं होता लाखों बरस टले के सीताराम से सुख होता है और न मंच पर पीला करते हुए सीताराम सुख होता है जब हमारी वृत्ति सीतारामाचार होती है और वो भी अनुकूल बुद्धि है। अगर आप रावण के अनुयायी होंगे तो सीतारामाकार वृत्ति होने से आनंद नहीं आएगा हो अनुकूल बुद्धि से सुख का रक्षा ध्यापन होता है वे राम जीरो का कहना है कि नहीं न लाखों वर्ष पुराने राम में सुख है न मंच पर लीला करते हुए राम में सुख है कौन तो चेचा करेगा, करेगा। आनंद यदि सुत यदि आनंद है एस आनंद आती यदि टीका आनंद में होता तो हम सांस क्यों देते हम फल क्यों खाते हम जो हाथ तो खिलाते हैं पाव हिलाते हैं पड़क हिलाते हैं सांस लेते हैं इसके मूड में कोई न कोई आनंद है तो बोले की स्त्री में आनंद है शुक्र आनंद है दल आनंद है संसारी लोग को ही दिखाते अभी हम तो इतना इकट्ठा करते हैं ये जीवन में अपने काम में आने वाला नहीं है फिर भी इकट्ठा करते जाते हैं अपने माँ बाप के काम में आने वाला नहीं ऐसे लोग भी इकट्ठा करते हैं और जो जानते हैं कि हमारा शरीर ज्यादा रहने वाला नहीं अपने रिश्तेदार नातेदारों के लिए धन इकट्ठा करते हैं क्योंकि विमान का जो फैलाव है विमान का फैलाव है वो इतना हो गया कि केवल देह के सुख के तो लिए नहीं विमान के जो देहाभिमानी के जो रिश्तेदार हैं उनके लिए सब इकट्ठा करते हैं चोरी करते करते हैं है, बेमानी करते करते हैं करते हैं तो। सल में आनंद रहा है तो उपनिषद नजरेगाषद ने बहुत बढ़िया है नवा रे जायामा जाया ये, जाया प्रिया बहुदी आत्म तु सामायो जाया प्रया बहुदी हम फ्री से प्रेम करते हैं सभी से स्त्री को आनंद देने के लिए हम स्त्री से प्रेम नहीं करते अपने अपने को को आनंद देने करने लिए आनंदित करने के लिए हम स्त्री से प्रेम करते हैं हम पुत्र को आनंद देने के लिए पुत्र से प्रेम नहीं करते हैं उससे इतनी ममता है कि उसको देखकर सब हम सुखी होते हैं अपने वो सुखी करने के लिए ये जो प्रेमी दो, भगवत प्रेमी को तो, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं वो तो कहते हैं हम सब सुखी हैं हमको ईश्वर को सुख समझाने के लिए ईश्वर से प्रेरित करते हैं परंतु नारदन में जो इसका सूत्र है ना वो बड़ा अद्भुत है पे वो सत में सब कुछ कुशित्व सब कुछ कुशित्व हम किसी को सुख क्यों देना था? ईश्वर हमसे खुश हो ऐसा क्यों कहा हमारा प्रिय काम हमसे खुश हो ऐसा क्यों कहा हमारा रिश्तेदार हमसे खुश हो चलता है हमारा साहब हमसे खुश हो ऐसा चलता है बोले खुद को खुश देख कर हमको खुशी होती और उसको खुश देख के हम खोच खुश देख नहीं कि आगे खुश होगा ऐसा सोच के हम खुश होते हैं दो चार लाख रुपया बैंक में जमा कर दो। बीमा कराने वाले अपने मरने का भी बीमा कराते हैं। वो टीय लिखने मरने के बाद वाले के लिए होते हैं तो हमारे मरने के बाद वो खुशी होगा और ये सोचकर कर तुरंत खुशी हो लेते हैं ये स्थिति है पुत्रात्र वृत्ताय अन्यस्मा सर्वस्मा पुत्र से भी प्यारा कौन है आत्मा धन से भी प्यारा कौन है आत्मा दूसरी अन्य वस्तुओं से भी प्यारा कौन है अपनी आत्मा से हमारी बात को के घर में भाई लोग कई भाई अपने भाई से नाराज हो गए उनसे मन में शंका होती है कि हमने तो कोई नुकसान किया ये हमसे सब नाराज क्यों होते हैं क्यों हो रहे हैं कई तो, तो के साथ मैंने सोचा कि उनसे पद लोग नाराज क्यों हो थे? तो बड़े सज्जन आदमी है किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है नाराज करो तो सोचने तो पर मालूम पड़ा कि वो अपनी संपदा अपनी लड़की को और लड़की के लड़के को देना चाहते हैं इससे तो आई लोगों के मन में उनके प्रति और उनके प्रति शंका का दुर्भाव का उदय हो गया जो रिश्ते में चीज हमको मिलनी चाहिए थी अब ये दूसरे परिवार में चली जाएगी और जब देश का कारण ये है तो सब अपने उत्तर से भी प्यारा धन से भी प्यारा दूसरे सब से प्यारा अपना आत्मा है तो किसी के सुख से सबत्र तो मुंह लोग समझते हैं कि शक्कर में सुख है मिर्चाई में सुख है वो राशि की देश महाराज छोटी छोटी जरा मैंने देखा कि ये से क्या है तो मैंने मुंह में डाल दिया महाराज सर और उसकी आने लगी और आप से पानी से हो गया मिर्च में सुख है चक्कर में सुख है गण बड़े में सुख है कटाई में सुख है स्त्री में सुख है पुरुष में सुख है रिश्तेदार में सुख है और उनकी सेवा में अपनी जिंदगी को नष्ट कर देने में सुख है चोरी में सुख है सुख है अनाचार में सुख है सुख है मुखद से पूरा द्वारा आप सुख की जो संसार किसी चीज में मूड हो गया है माने जिसका मन कहीं अटक गया है मकान नहीं छोड़ पाता रोजा नहीं छोड़ पाता रिश्तेदार नहीं छोड़ पाता बेटा बेटी नहीं छोड़ पाता अपने आनंद को वहां अटका दिया है।, है और एक मूड है मूड है माने जैसे गर्भ में बच्चा हो ना और उसको बाहर निकलने का रास्ता भूल जाए उसको मूड गर्भ होते हैं ऐसे मनुष्य ऐसी जगह वो मूड हो गया है कि वो किसी के समझाए समझने की कोशिश ही नहीं करता समझने की कोशिश ही नहीं करता तो जिसका मन बाहर की वस्तुओं में अटक गया है वो समझता है और इस स्त्री में इस में इस भोजन में इस वस्त्र में इस मकान में से हमको मिलता अरे तुम कम लो उनको बना कौन करता परंतु बेवरूखी तो न रहे नासमझी तो न रहे समझाना तो ना समझी नासमझी बेजा छुड़ाने के लिए समझाना नहीं है बेबी छुड़ाने के लिए समझाना नहीं है हर मकान छुड़ाने के लिए समझाना नहीं है रिश्तेदार नातेदार छुड़ाने के लिए समझाना समझाना तो, तो है अपने हृदय में जो नासम भी है जो अज्ञान है जो बेरोपी है जो उल्टी समझ है उस समझ के निवारण के लिए इसी से की पुरुष जब विवेचन करता है तो धान तो तो है वो किस तत्व पर पहुँचता है पहली भूमिका ये है बाहर के विषयों में सुख नहीं है अपने मन में ही संस्कार के अनुसार सुखभुट होते हैं दूसरी भूमिका ये है कि अपनी आत्मा का दुख ही अच्छी प्रवृत्ति में प्रतिबिंबित होता है तीसरी भूमिका ये है कि आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म के सिवा दूसरी भूमिका है क्योंकि कोई दूसरी वस्तु होम्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं बनेगा सोमवार तो संबंध नहीं बनेगा क्योंकि कारण कारण भाव नहीं है ब्रह्म दुनिया बना नहीं है बनेगा तो शिकारी हो जाएगा उसको तो निर्विकार है जैसे दो तो परमाणुओं का संजोग संबंध होता है आ, वैसे एक ब्रम और एक दूसरी चीज दोनों मिल के जुड़ गई हैं ऐसा भी नहीं होता ब्रह्म में आधार आधे संबंध भी नहीं होता क्यूँकी इतना छता था उसके भीतर दिखर, दूसरी कोई चीज रखी नहीं जा सकती उस विशेषा तो विशेष संबंध भी नहीं है आधारावेद संबंध भी नहीं है कार्य कारण संबंध भी नहीं है संयोग संबंध भी नहीं है समवाद संबंध भी नहीं है संयुक्त समवेद समवाद संबंध भी नहीं है तब कि केवल भ्रम के सिवाय इस संबंध का और कोई हेतु नहीं है तो मन में सुख सुख होता है बाहर में ये पहली भूमिका मन में सुख दुख नहीं है आ, वो तो पृथ्वी धारा है आत्मा का प्रतिबिंब भी सुख दुख रूप से मालूम करता है इसलिए आत्मा ही सुख रूप है आ, और ये आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है अद्वितीय ब्रम होने से फिर सब सिर्फ और महाराज जो है जग है जैसे है जा है आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद है तो विदेकी पुरुष इस ब्रह्म के स्वरूप को जानता है वो जानता है की शारी चेष्टा सुख ऐसी हो रही है ब्रह्मानंदो भवेश प्राणाण सेवाओं सारा रखा आप सौ की सांस चलती रहती है अरे वो तो औजार हम चलावे तो चले थोड़ा रोक ले रूप है इंद्रिया इंद्रिया चलती है चलावे तो चलें देखें तो देखें बल्कि ये ब्रह्मानंद ये नंद सब चेष्टाओं का कारण है इतने नहीं लेको जब मौज आते है ना तो होठो में मुस्कान आती दे। है ये कौन देता है बाहर की किसी चीज ने मुस्कान नहीं दी हो अपने हृदय में आनंद का उल्लास हुआ लहर उठी और रोट के गए हाथ में आठ में, में प्रेम की वर्षा कैसे होने लगी जी सर आनंद हुआ में प्रेम बरतने लगे किसी को प्रेम से क्यों छिया हृदय में आनंद हुआ और साथ में आया और उससे हम दूसरे को छूने लगे तो ये हृदय का भी आनंद है ये केवल चेष्टा का ही कारण नहीं है विषयानंदा असल में हम दूसरे में जो आनंद डाल देते हैं अपना क्योंकि ऐसा देखने में आता है ये बृहस्पति को ना तो उसके दाम दो लाख रुपये चले जाए तो कुछ नहीं होता है खास करके कुआ खेलने वाले लोगों लोग हैं वो तो बहुत नहीं देते हैं क्या आया क्या गया क्या दिया क्या लिया देखो उनका एक है असल में हम अपने सुख विषयों में डालकर हम की कल्पना से डालें दो सदाचारिता से डालें तो प्रार्थना संस्कार से डालें तो जिसको जिस चीज की प्रार्थना नहीं है उसको संसार में उसमें सुख नहीं आ सकता दृस्थ लोगों के घर में कोई बढ़िया स्त्री आ जाए उसके कमरे में तो उनको दुबे होता है के पास आ जाए तो उसको सुख होता है असल में सुख कहाँ है हम सुख बनाते हैं हम सुख के रचयिता हैं, हम सुख के दाता हैं हम सुख के प्रेरक हैं विषयों तो में जो आनंद आता है वो हमारा दिया हुआ है आत्मा का आनंद है क्योंकि कभी देखने में आया हमारे आश्रम में एक सदस्य है ंग ने उनको एक रुपया रोल मिलता था वो हमारा कुछ पुस्तकालय एक रुपया रोल तीस रुपया रोन स्वस्थ के रूप में वो उसी में क्या करते है? दाल रोगी खा से थे बना के खा देते और कुछ बचाते तो वो बचाकर उनकी चिधवा बहुत उसको भी देते तो कभी कभी हमारे पास आते तो हम उनको दो आलू दो टमाटर ऐसे दे देते दे। जिस समय उनको दो आलू दो टमाटर मिलता ऐसे जिसको सोते कि स्वामी जी आज तो हम सब्जी खाएंगे और महाराज एक गली, एक हम के घर में पांच हजार रुपया देखते तो कहकर हमारा अपमान करते अपमान तो हम लोग खुद ही करते रहते जब अपनी आत्मा का अपमान किया ब्रह्म का अपमान किया अपने हृदय में विराजमान परमा अनुंद स्वरूप प्रभु का अपमान कर तो देखते हैं इसका अनुभव करते हैं हम तो हमको तो स्वामी तो तो हम तो हम तो जी आपके साथ बैठे बैठे आपके साथ और आप दूसरे की ओर देख रहे थे आप तो दूसरे से बात कर रहे थे हमको बहाना देते हैं इस तरह ना हमको दिन बाहर देखा में दस बार मिलना पड़ता है और स्वामी जी हमको इतनी मुश्किल से घर से निकले छुट्टी मिली है और नोट कर दिया आपके पास आए हम आपके सामने बैठे और आप उनसे बात कर रहे हैं आप अफबार पढ़ने का उदाहना दिया बैठे हुए कई लोग हैं हम बैठे और आप अफसर पढ़ रहे हैं अब बताओ और हमारे भीतर बैठा हुआ परमेश्वर देख रहा है हमारे अंतरण को हमारी को हमारी इंद्रियों को हमारे जीवन को और हम उसकी ओर बीच करके खड़े हैं दूसरे की ओर देख रहे हैं अच्छा आप बताओ अपना फोटो खिंचाने में जितना मजा आता है शरीर का आ, किसी गरीब को नारी को गाड़ी को वाहन को देने में उतना मजा आता है। बीस बीस हजार रूपया में फोटो खिंचवाने में खर्च होते हैं बीस बीस हजार पांच हजार दो हजार नहीं हो जब शादी होती है बीस बीस रुपया फोटो खिंचवाने में खर्च होते हैं 50000 हजार रुपये का पंडाल खाता है अच्छा भी आप एक ब्राह्मण को जा लेते हैं एक नारी को क्या देते हैं एक दो को क्या देते हैं एक गरीब मनुष्य का क्या आदर करते हैं है? आप सोचो मनोकारी वो ब्राह्मण का तत्काल हुआ कि तिरस्कार हुआ ये भीतर बैठा हुआ परमेश्वर साक्षात ब्रह्मो साक्षात परमेश्वर इसकी ओर हम न देख करके इसको देखने में सुख नहीं है इसको देखने में आनंद नहीं है हैं? और आनंद है राज की कथा करने में राजकी आनंद है जगत की कथा करने में आनंद है भोग की कथा करने में और परमेश्वर गुजारा चुक उठ देखते ही रह जाता हैं? और असल में उसी की कठिनाई उसी का दुदि। उसके सिवा और दूसरा सोच नहीं है